सामर्थ्य है तो सुनेंगे वो जाकर उनको जिनका आनंद मिलेगा यानी हो जाएंगे किन्तु तो उनको आनंद नहीं मिलेगा अभ्यास करना सत्ताईस लोग तो देख ही आगे अट्ठाईस लोग ये सप्तम आया था वो जीव सारा दुव सप्तम श्लोकाय पवशात्मा तारादात्म कथ दिद प्रश्न होता है वेदा क्या ये घाटा हो गया आश्न है पर का पदार्थ प्रश्न प्रत्याशे उत्तम अनुद्य अभी तक पदार्थ का निर्णय हो गया इसका फिर अनुवाद करके तत्पदार अवतार निरूपण तो तो तो का अभी अवतरण करेंगे अर्थात व्याख्यान करेंगे अधिकारी अवतरण का भूमिका करेंगे अवतरण कह पश्चात प्रश्न प्रत्याशे इस प्रश्न का प्रत्याशी अर्थात उत्तर देते है चिंतन तथम चिंतन रूपे साक्षात्नीम साक्षात्म चिंतन अत्यावृतिपेन साक्षा विधिमुख उत्तरार्थ कैसे है ऐसे तोम पदार्थ का लक्ष्यार्थ इस प्रकार के निश्चय करके तो हम शुद्ध है बाकी जो दिल्य। दिल्य। सब क्रिया विकार इत्यादि दिखते हैं मन का बुद्धि का है जो बुद्धि का जो जहाँ दिखते है उसको उधर ही रख देना वो सबको बंद करना नाश करना उसको दबाना वो सब करने का नहीं है जहाँ है उधर ही रखे हम उससे अलग हो ये अग्नि को ठंडा कर देंगे वो अग्नि अपना गड़ब लड़ेगा वो बढ़ेगा ऐसा क्योंकि उसका ऐसे प्रकृति है हम उससे बस अची प्रकार के शरीर का मन का बुद्धि का जो सब जैसा उसका संस्कार बना हुआ है उसको बहुत ज्यादा दबाना इधर उधर करना और आवश्यक तो नहीं है इतना हो गया बस ठीक हो गया और बहुत ज्यादा पीड़ा कर देता है ऐसा वासना उगता है कि इसमें भगाता है पीड़ा देता है तब तो थोड़ा बहुत सुधार करने का अवश्य है अगर बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं रहते हैं, उनके पीछे पड़े रह करके उनको सुधार करना उनको सुधार करना ही तो इतना तो नहीं है फिर क्या करेंगे कि तो तो हम उसे अलग है ये बुद्धि को धीरे धीरे करें तो ये मन में ये विचार आ रहा है उसको सबको तो हटा देना है इस प्रकार की और जरूरतें हैं बहुत पीड़ा रहता है मारता है अगर कहीं करता है चुप रहो शांत रहो अगर नहीं करता है तो बिल्कुल उस तरफ दृष्टि नहीं करते हम उससे अलग हैं स्वरूप के तरफ धीरे धीरे दृष्टि ले रहे हैं नहीं तो ये तो जैसे जगत कल्याण में लगा इसी प्रकार की ये थोड़ा जगत है थोड़ा नजदीक वाला जगत है शरीर मनोबुद्धि ये भी जगत ही है कितना नजदीक वाला जगत है पहले तो बाहर जगत का कल्याण में कितने जीवन बिता दिया और तो ये नजदीक वाला जगत कल्याण में फिर उस सबसे भी धीरे धीरे हट जाना है तो ये जैसा है ऐसा रहने दो तो हम उसे अलग है हम स्वरूप है धीरे धीरे उस तरफ सर मतलब हमारा साधना का दिशा धीरे धीरे करता है तो ये है कि बहुत ज्यादा अगर शरीर में कचरा तो है ये हम नहीं पाएंगे क्योंकि तो जैसे ही हम हम उसे अलग है कहने लगेंगे वो कहेगा तो कैसे अलग हो गया कल तक तो हमको रोज रोटी खिलाता था रात तो कहेगा आप अलग हो गए तो छोड़ नहीं पाएंगे आप हमको दे करके जाना पड़ेगा इस प्रकार करंट देगा तो थोड़ा बहुत करके चलना पड़ेगा रोटी रोटी रोटी दे देते तो एक आधा दे। और जितने उनको पीछे पड़े थे थोड़ा घटा देंगे निश्चित हम ये सबसे अलग है हम ये सबसे अलग है मन में भी विशाल चलेगा तो हम इस सबसे अलग है इस प्रकार की निश्चय करके तदर्थ अभी तो तत्पदर्थ का शोधना कैसे करेंगे उसके लिए दो उपाय कहते हैं तो ना साक्षात विधि मुख्य अतद्यावृत्ति तो तद हो गया ब्रह्म अत हो गया ब्रह्म तब ब्रह्म भिन्न जो हो जाएगा वो सब अनात्मा हो उसका अनात्मा का निवृत्ति करेंगे व्यावृति कर देंगे तद से तद हो गया ब्रह्मा अतद हो जाएगा ब्रह्मा अनात्मा तो अनात्मा का व्यापृत कर देंगे अर्थात अनात्मा को हटा देंगे इसको कहते हैं ये निषेध मोक अर्थात अनात्मा को निषेध कर देते हैं किसी को कहना है वो नहीं कहता ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है जैसे वेद नीति नी न जिस चीज को हम जानते हैं वो ब्रह्म नहीं है जैसे तत्वबोध कहा तथा तो तथा न, न न हम इसी है है? इस प्रकार था था। तो था इसी प्रकार प्रकार के गृह शरीरम नवास्म भिन्नमें प्राणीय मनो मदीय बुद्धि जिशुको हम जानते हैं वो ब्रह्म निर्दे इस प्रकार के सब को निषेध करना जिसको भी जानते हैं वो ब्रह्म नहीं करें तो इसको कहते हैं अत की व्यावृति करेंगे अत अर्थात आत्मा, जो हम जानते हैं वो सब का निषेध करेंगे ये एक प्रकार की ब्रह्म बोधन का उपाय होता है और दूसरा कहते हैं साक्ष्य विधि मुखे न अर्थात कह देंगे ये ही है जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये साक्षात कह दिया नैत नैति इत्यादि ये सब निषेध करके करता है तो सबको निषेध कर देने तो जो बच जाएगा और देते थे रामकृष्ण तो तो की तो ऐसे ही है बड़ा मजा है तो वो कहते है की गाँव में जब लड़कियों को तो देखते आते हैं न देखने के लिए आते हैं लड़के वाले तो वो तो देख करके चले जाते हैं बाद में ये अथवा बैठे हैं ये लड़की का जो तो सहेली लोग वो उनको पूछते हैं लड़की का भाई इनमें से कौन है तो तो आपका जो पति इनमें से कौन है वो शर्मिंदा हो जाती है फिर वो जो बाम साइड में बैठा है ऐसा कपड़ा पहनकर है कहता है। वो उसके बगल में जब तो जितने जितने को निषेध करना था सबको निषेध कर दिया तो अंतिम में और जो बच गया उसको जब कहा गया अच्छा ये है तो चुप हो जाएगा अर्थात इसको निषेध मुखो कहते हैं ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है तो जिसको कहना है उसके लिए और शब्द नहीं है कहने के लिए तो वो चुप हो गए चुप हो गए तो निशेद हो गया अच्छा अच्छा ये ही व्यक्ति है इसी प्रकार के निषेध मुखो क्योंकि उसको शब्द से ब्रह्म को तो नहीं कहा जा सकता है बाकी शब्द शब्द से कहा जाता है तो सबको निषेध करना काम है सब निषेध हो जाने से जो रह जाएगा वो रह जाएगा जो तो निषेध करने वाला ये रह जाएगा। निषेध से जो बहुत ड्राम होते हैं कुछ भी नहीं है तो, तो, तो वो तो निषेध मुख से हो जाएगा उनका न कुछ भी नहीं द्रेकर द्रेकर जो द्रेकर कहते है बहुत ग्राम बार है शून्य है कुछ भी नहीं है मुख्य नो लोग जो कह देते हैं, शून्य है तो निषेध मुख से होने के बाद कुछ अधिष्ठान बच जाना चाहिए लोग कहते हैं कि अधिष्ठान भी कुछ नहीं है इस प्रकार की नहीं होगा ये क्या कहते हैं नौ इति नौ इति, जिसको आप इति गेयन जानते हैं जिसको ज्ञा जानते हैं वो नहीं है तो गेय को जानते हैं वो नहीं है तो फिर ज्ञाता रहेगा नहीं रहेगा ज्ञ को निषेध ज्ञाता टो अंतिम में रहेगा नहीं रहेगा और लोग ज्ञाता टो मानते थे लेकिन जो, जो भी जो वो बताएंगे सुन रहे हैं तो बताने वाला तो है चाहिए उसी वो लोग नहीं मानते नहीं बोलते हैं किन्तु वो लोग वही कह देंगे कि ये जो निषेध करने वाला जो है वो एक रह जाता है जिसको हम सदस्य नहीं कर सकते जो वेदांत तो कहता है उसको हम मानते इतने ही अंतर हो गया नहीं तो वेदांत समय पर है अगर वो कह देंगे की निषेध का जो अवधी रह गया उसको शब्द से नहीं कहा जा सकता है तो बराबर वो लोग का हम लोग जितना शास्त्र पढ़ते हैं वो लोग कहते हैं कि अधिष्ठान को मानते नहीं शून्य हो गया तो आजकल के जो बौद्ध लोग मिलते हैं जो लोग बौद्ध शास्त्र थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो लोग कहते हैं नहीं वो लोग अंतिम है तो प्रकाश की स्थिति को स्वीकार करते हैं ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं आया जो हम लोग जितने पढ़ते है वो लोग कहते हैं आजकल के जो बौद्धो का जो तो हैं कहते व्याख्यान करतेन्य नहीं है एक प्रकाश रह जाता है प्रकाश रह जाता तो है, है ये तो तो वही जाते समय पढ़ते है अधिष्ठान को तो स्वीकार करना पड़ेगा नहीं तो निषेध कौन करेगा निषेध अतत व्याप्री नही पढ़ते ना अत व्याप्री सटिव सबका निषेध करके ही श्रुति भी अर्थात आश्चर्य होकर के जैसा वो उदाहरण इसको कहने के लिए आश्चर्य हो गया नहीं कर पाएगा शब्द नहीं कर पाएगा अतत्व कर दिया तत्व कहते नहीं कह पाएगा सकित आश्चर्य सकित अर्थात मुँह से शब्द नहीं करना कहते हैं आश्चर्य स्वामी जी आगे का पीढ़ी बौद्ध का कपी बोलेंगे तो अद्वित कैसे बोझ सकते नहीं मानते हैं नहीं अभी अभी जो उन लोगों ने वो किया। तो करते हैं ना वेदांत तो उनको कॉपी करता है पहले बुद्ध बुद्ध है ना पहले कैसे <laughs> <laughs> पहले वेदांत तो है ना अगर बुद्ध का जो ओरिजिनल है उसमें तो सुनिए नए वाले आ करके ये प्रकाश को ला तो वो लोग तो सब कभी ही कर रहे हैं ये प्रकाश को तो आ, सब लोग को पता नहीं होगा कि पहले नहीं था बौद्ध नहीं बुधो। तो ये जब शास्त्र जब ये कुमार किए हैं वो बुधो सो बुधो लो, है। आ, को जो लोग मूल संस्कृत भाषा में कल तो चले थे उसको लोग कोई नहीं कहे की उनका एक ऐसा प्रकाश मानते हैं उसमें प्रमाण है ये लोग कहाँ से रहे उन्हीं कोई पता नहीं उनका जो सब पुराने लोग हुए थे मतलब कुमार भट्ट का समय उनका जो धर्म कृर्ति वगैरा हुए थे वो सब ग्रंथ में ये बात नहीं है ये लोग सब तो जैसे कहते तो ना मीमांसा का लोग भी पहले थे ईश्वर को नहीं मानते थे किंतु तो जब द्वादश त्रयोदश शताब्दी आ गया उस समय में ये लोग भी ईश्वर को मानने लगे भाई कैसे आप लोग हट जाते हैं नहीं मानने से नहीं चलता है बुद्धि होगी कि नहीं मारने से नहीं चलेगा तो इसी प्रकार की बटक पटक क्योंकि लोग अंतिम इसी में ही आएंगे क्योंकि जिसको जो जितना ऊपर उठेगा वो देखेगा लेगा बहुत नीचे लड़खड़ करके केवल किताब पढ़ करके कहेगा तो कुछ ना कुछ तुस कहेगा जो ऊपर उठे जाता भाई कब तक करते रहेंगे जो है तो मानना ही पड़ेगा ना तो इसी प्रकार की वो कुछ दूसरे कार्यो के लिए आते वो कार्य करने के लिए अवश्य तो होने पर जैसे भगवान कृष्ण को ये करना है तो कहीं कहीं रास्ते से हटकर करके भी करना पड़ेगा तो इसी प्रकार की कहीं कहीं कार्य थे बुद्धों को जो कार्य करना था पशु हिंसा इत्यादि को रोकना था इसलिए वेदों को खंडन करना, करना। तो नहीं नहीं गा। गा। कर तो उनका मतलब बना कोई उपाय नहीं रहा इसलिए खंडन कर दिया मुझे उनका वास्तविक इस प्रकार कहीं हम सुना था कोई कहा था कि बुद्ध को पूछा गया कि क्या फिर आप कहते हैं नहीं है तो चुप करते थे उसका उतर कभी वो सीधा नही कहे जो लोग बौद्ध धर्मों को तो थोड़ा प्रमाणिक लोग हैं है स्वयं को भी ना नहीं कहा तो तो ऐसा पदार्थ नहीं है नहीं है नहीं स्वयं प्रदार्थन को नहीं है ऐसा वो स्वयं नहीं कहा तो तो ठीक है हमको तो वाही पलता करके शांत हो जाना बाकी दुनिया जो बचाए कर जिसको बुद्धि होगी वो आएगी तो नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं ना तो रोबोट हो जाएंगे तो चिंता करना है का शोधन करेंगे दो उपाय से होगा कहें अगर व्यावृत्ति और साक्षात् विधि होते इसको आगे करते चलेंगे इसलोक चार करेंगे अट्ठाईस लोग आगे आरोपित प्रपंच निराकरण मुख्य न तत्पदार्थ निरूपणी आरोपित जो प्रपंच उस प्रपंच का निराकरण करके तत्व पदार्थ का निरूपण करेंगे आरोपित हुआ है प्रपंच उसका निराकरण करेंगे विधि मुख होगा ना होगा आरोपित से निराकरण उपाय न प्रपंच जो, जो आरोप हुआ है उसका निराकरण करें को प्रपंच कोई वास्तव नहीं है तत्पदार्थ निरूपण निर्माण दिन तत्पदार्थ का निरूपण करते हैं संसार संसार दो क्षण दोषोस्तुरादी अश्य गुणकृष्वादिगुणक परा कृद तमो परा कृद तमोषा अदृश्यु संसार अस्तु आदि आदि थलाद कहेगा बहुमाशे अशेष संसार संसार में पहले कल कर्मधारा करने अशेषार निरस्तो अशेष संसारो अच्छे आगे दोष है अशेष संसार तदेव दोष संसार ही दोष है अशेष संसार दोष सब फिर आगे निरस्तो होशेष संसार दोषो यशमान निरस्त कहने से असित कह सकते हैं ना तो कह सकते हैं निरस्त तो अशेष संसार दोषो कोई संसार दोष नहीं है कर्तित्व तो, भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व ये सब कोई दोष नहीं है अस्तुरादी लक्षण ये भी बहुगृह है अस्तुरादी लक्षणम रखो सकता है क्यों अस्तुलादि के हम जो कहते हैं अस्तुलादि लक्षणम यश अस्तुलादि के आगे विसर्ग अस्तुरादी ही अथवास्तुल तो आदि कैसे कहेंगे नहीं कहेंगे हाँ ये समस्त पदों में नहीं, नहीं। है हम समाज का विग्रह अवस्था में कहते हैं विग्रह कैसे कहेंगे अस्तुल आदि यश ठीक है क्या हो गया अस्तूलादि अस्तूलादि और अस्तूलादि आगे दूसरे पदों के साथ बहुगृह होगा कैसा कहेंगे लक्षण, अस्तु पूरा कहिए, नकुशक हो तो रहेगा लक्षण, तो इसका बोली सूत्र हम कुछ श्रो नकुंसात से उसका लुक हो जाएगा शोवर नकुंशका लुक ना ये तो ये भी समास जनमी का राज्य सभा में जब सबसे बड़ा ब्रह्मिष्ठ निरूपण होने के लिए विवाद हुआ तो ने ये पूछा कि वो जो ईश्वर है वो ईश्वर का अधिष्ठान कौन है ईश्वर हो गया माया विशिष्ट चैतन्य माया विशिष्ट चैतन्य का अधिष्ठान हो का शुद्ध चैतन्य तो ये शुभ चैतन्य को उत्तर देने के लिए आगे बोल के इस प्रकार की कहे अस्तुल्क अप्राण इतने अठे तो ये सब अस्तुलदि लक्षण है जिसका ये सो निषेध मुख से कहे वस्तुवादी लक्षण आगे कहते अदृश्य गुण कह ये भी है अदृश्य यहाँ कैसे विग्रहेंगे आगे। अदृश्य तो आधीर गुणो यश हरि गुण हो गया बुनिंग इसलिए अदृश्य तो आधी ये ग्रय करेगा क से शार से जाएगा हो भी से है में हम नहीं कहीं कहीं कह देते हैं तो से है इसी प्रकार के पराकृत तमो मल ये भी बोबरी है तमो ही मल है तो तमो मल में पहले कर्मचार हो गया आगे पराकृत अर्थात निकाल दिया गया कैसे समझ सकेंगे ये ब्रह्मों को कहना है नाकृत पराकृत हो तो गया तमो मधात जिसका तमो रूप को मर सब निकल गया दोषवादी लक्षण अदृश्युण ये है? से ये सब एक-एक छुट्टी -एक को लेकर कर रहे हैं अस्तवादी को, को उत्तर दे दिए उत्तर दिए अदृश्यदृश्यम ग्राह्यम अवर्णम अच्छु श्रोत्रणी पश्यूक्रुति में है को जिसमें ये ये है श्लोकोच्चारण करेंगे आगे तीस मूट में साक्षात विधि मुख्य कह दिया और विधि मुख से जो कहीं कहा गया था वे उसको कहते हैं सर्वज्ञत्वं परे निरस्ता निर निश निरस्तान निरसाशयानंद सत्य प्रज्ञ विग्रह सत्य प्रज्ञ्रह क्षण पूर्ण सत्ता स्वलक्षण पूर्ण परेय गता क्या प्रज्ञान सच्चास्वक्षण पूर्ण परेती गिहस्तातिशयानंद सत्यः सत्य प्रत्यानुग्रह बहुगृह सत्ता सोगृह पूर्ण परमात्मा जैसा है ऐसा बताए निनंदरस्त अतिशय बहुगृह करेंगे कैसा कहेंगे इस शब्द का अर्थ हो गया निरस्त निकल गया अतिशय अधिक अर्थात तो इससे अधिक कोई हो सकता है ऐसा नहीं है जिसमें गए है। कैसे कहेंगे निरस्ता अतिशय निरस्तो अतिशयता तो जा है अभी निरस्ता अतिशय निरस्तो अतिशय यस्मा जिससे अतिशय बढ़ करना कोई वो निकल गया अर्थात जिससे कोई ज्यादा नहीं, नहीं होगा ऐसे कौन है आनंद अस्तित आनंद ऐसे आनंद है जिससे अधिक कोई और नहीं है आनंद के साथ है आगे सत्य है सत्य शब्द का अर्थ स्वीकारावाद्यों तीनों काल में जो अबाध्य होगा तीनों काल में इसका वाद्य नहीं होना है वही सत्य होगा बंध्या पुत्र का किस काल में सत्य रह जाएगा नहीं, नहीं।, नहीं रह और ये सत्य पदा तो देते है नहीं, नहीं है तो ये भी सत्य नहीं है तो सत्य जो काला तीनों काल में किसका वाद्य नहीं होगा वो सत्य होगा प्रज्ञान विग्रह कैसा कहेंगे प्रज्ञानं प्रज्ञानं है तो दोनों पद सर्वदा समिंग होंगे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है जहाँ हो सकते हैं कोई एक नियत लिंग है दूसरा अनियत लिंग है अनियत लिंग नियत लिंग के अनुसार बन जाए किंतु जहाँ दोनों ही नियत लिंग है कोई तो किसी आप आएंगे तो हम साथ चलेगा वो कहेगा आप आएंगे तो हम साथ चलेगा भाई वो तो दोनों तो ही दोनों के साथ नहीं चल पाएंगे तो इसको कहने के नियोन निश्चित है प्रज्ञान के तो कुछ नहीं कर सकते विग्रह ऐसा कहना पड़ेगा कोई एक अगर बदल सकता है तो दूसरे के अनुसार कर जातेज्ञान कहने का अर्थ अपने ज्ञान स्वरूप तो इसलिए ज्ञान न कहते हैं अर्थात तो ज्ञान ही उनका विग्रह है तो हमें जानना ये नहीं ज्ञान जैसे कहते हैं ना ये प्रकाश है और वो प्रकाशित करता है ये दो अलग चीज हैं ना इसी प्रकार की के ज्ञान स्वरूप होना और उसका कार्य जानना ये दो अलग चीज हैं। जैसे प्रकाश और प्रकाशित करना दो अलग चीज है इसी प्रकार हम कहते हैं कि हम ज्ञान स्वरूप है हम तो जानते हैं जब हम जानते हैं अर्थात ये अभी प्रकाशित कर रहा है ये विकारी हो गया वास्तविक तो हमारा कैसे स्थिति है बस हम ज्ञान के स्वरूप जैसे सूर्य है कहते हैं सूर्य तो प्रकाशित करता है कहते सूर्य को ऐसा बोध नहीं है, मैं प्रकाशित करता हूँ वो केवल उसका होना है तो इसी प्रकार के प्रकाश कहते प्रकाशित तो उसको बुद्धि है क्या मैं प्रकाशित कर रहा हूँ नहीं है केवल होना उसका होने से ये सब प्रकाशित तो हो जाते हैं इसी प्रकार की हम है ज्ञान स्वरूप हमारा होने से ये अंतकरण इत्यादि कार्य करके मैं जानता हूँ कर देते हैं तो हमारा वास्तविक केवल ज्ञान जब हम वास्तविक नहीं जानते हैं कुछ दूसरे पदार्थों में और ये भी नहीं कि हम नहीं जानते हैं हम है बोल सुसुप्ति हो जाएगा बाहर पदार्थ तो नहीं जानते है किन्तु हम सुसुप्ति में गए ऐसा स्थिति में नहीं गए उस स्थिति को कार्यता है समाज अवस्था प्रज्ञान विग्रह सत्ता स्वलक्षण सत्ता सत्ता अर्था स्थिति वो स्वरूप स्वलक्षण स्वरूप लक्षण उसका वास्तव क्या है ये बहुत है सत्ता स्वलक्षण यश यहाँ सत्ता स्त्रीलिंग हो गया स्वलक्षण लघु जगह हो गया तो जैसे जिसका लिंग है ये गौगुल है स्वलक्षण स्वरूप लक्षण परमात्मा का क्या लक्षण है सत्ता विद्यमान मात्र प्रज्ञान विग्रह ज्ञान स्वरूप है सत्ता है अर्थात ऐसा और कोई पदार्थ नहीं है जिसका अधिष्ठान ये नहीं बन रहा है स्वतंत्र विद्यमान होने से पूर्ण कहा कहता है परमात्मा यदि परसो परमशो आत्मा से परमात्मा उसको है। परमात्म पदार्थ से कथम निर्धारण निरस्ता आनंद सत्य प्रज्ञान विग्रह इतना कह दिन से परमात्मा का कैसे निरूपण हो गया तो कह देंगे सत्ता सोलक्षण है पूर्ण है पूर्ण कहने का अर्थ अन है सत्ता सुलक्षण अर्थात तो सत्य बिगड़े सत्यम प्रज्ञान बिगड़े से ज्ञान पूर्ण कहने से अनंत अर्थात ज्ञानम अनंतम ये तीनों आ गया यही परमात्मा का है। ये उच्चारण करेंगे इसमें शुदी सिद्धांत तटस्थ लक्षण लक्षण आका परमात्मा का दो प्रकार के लक्षण किया जाता है एक तटस्थ लक्षण है की सोरू का लक्षण तटस्थ लक्षण और सोरू लक्षण जैसा कहेंगे तो ये देवदत्त कैसा है कहेंगे वो तो भाई पांच फुट ग्यारह इंच ऊँचा है गोरे चेहरा है आका ऐसा है, है ये ज्ञान और कोई पूछेगा की ये देवदत्त कौन है वहाँ जो विचारपति है वो देवत विचारपति तो जो है वो जब घर में आएगा फिर क्या वो कोट पहन करके रहेगा विचारपति जब जाता है जो विचारालय में जाता है वहाँ जैसे हो करके वो रहता है घर में आकर के ऐसा रहता है क्या घर में कहता है कि अपना बच्चे को पिता कम है तो विचारपति ऐसा कहता है क्या किन्तु तो जिस समय में वो जागर के विचारालय में बैठा उस समय में वो पांच फुट ग्यारह इंच उसका उसका जैसे ऐसा रहा नहीं रहा जो घर में आएगा तभी तो रहेगा ये कहेंगे उसका स्वरूप लक्षण जो कभी भी, भी उससे अलग नहीं होगा और बाकी तटस्थ लक्षण था तटे तिस्त और उसका स्वरूप के साथ नहीं चलेगा किसी एक विशेष स्थिति में उसके साथ रहेगा अन्य स्थिति में नहीं रहेगा इसको कहा जाएगा तटस्थ लक्षण तो इसी प्रकार की ब्रह्मो का भी एक तपस्थ लक्षण है और एक स्वरूप लक्षण है तटस्थ लक्षण विचारालय में गया कुछ कार्य करने के लिए तटस्थ लक्षण और आने का समय में अगर स्वयं अपना गाड़ी चला रहे हैं दूसरे लोग कहीं तो ड्राइविंग करो तो ड्राइवर होगा अभी उसको पता नहीं है दूसरा जो कार्य कर रहे हैं वही कहा चला रहे गाड़ी हमारा ड्राइवर है तो उसे में वो कहेगा क्या है मैं ड्राइवर नहीं हूँ मैं तो विचारपति हूँ कहेगा क्या कैसे भाई आप अभी गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइवर ही है तो जिस कार्यो में रहने पर जो चीज आता है उसको कहेगा तटस्क रक्षण इसी प्रकार के ब्रह्मो जब जगत का सृष्टि करेगा तो कहेगा सच्चा होगा। गया जिस स्थिति है उस में, में सच्चा है क्या नहीं है इसलिए वो सबको तटस्क रक्षण कर कोई विशेष कार्य इत्यादि को कहकर के जो लक्षण होगा उसको तटस्कृत रक्षण कर रहे कोई आवत लक्ष्य का प्रभावी नहीं होगा तो यावत लक्ष्य काल जो बनेगा लक्ष्य दिशा जितना समय रहेगा वो उतना समय नहीं रहेगा देवदत्त का शरीर हो गया लक्ष्य तो विचारपतित्व तो कि यावत लक्ष्य डालो नहीं रहा फिर भी अलग कर देता है इसको लक्षण कर रहे हैं और जो यावत लक्ष्य डालो रहेगा उसको स्वरूप लक्षण कर रहे हैं ऐसा जो वेदन परिवार से बढ़ेंगे सिद्धम कहते हैं श्रुति सिद्धमी तटस्थ लक्षण विवक्षण आटस्थ लक्षण कैसे सर्व परम सर्वेशन शिता श्रति सम्य समर्थ्य ब्रह्म द तथा जैसे ठीक में पूर्वाश्ते ब्रह्म अवधारण वेद के द्वारा जिस का सर्वज्ञ तो परेशूर्ण शक्ति का समर्थन किया जाता है वही ब्रह्म है अर्थात वेद कहता है कि ब्रह्म सर्वज्ञ है ब्रह्म परेश है पर है और निश है तरह तो धारा सबसे ऊँचा भी है और शासन करने वाले संपूर्ण शक्ति का अर्थात संपूर्ण शक्ति ऋषि का है ये सब कहा गया जिसका यह है वही ब्रह्म के द्वारा जिसका सर्वज्ञ पर संपूर्ण कहा गया वही ब्रह्म है ये शब्द का है जो ब्रह्म है वो सर्वज्ञ सर्वदा है ऐसा नहीं है जब तक हमको अविद्या है तब तक, तक हम कहेंगे ब्रह्म सर्वज्ञ अविद्या नहीं है तब कहें ब्रह्म शुद्ध कोई सर्वोज्ञ तो नहीं है क्योंकि सर्वज्ञ अल्पज्ञ ये शब्द जगत का दृष्टि को हम थोड़ा सा जानते हैं अल्पज्ञा सब जानते हैं सर्वज्ञ पहले सब हो तो फिर सब जाना जब ज्ञान का सभी नहीं रहा सब तक ईश्वर का नहीं है तो परे तो सबसे बड़ा है और शासन करने वाला तो जब तक तो अज्ञान है तब तो तक जगत है जगत का वो शासन करेगा तो अविध्या जब तो नहीं रहेगा तब तो जगत ही नहीं था किसका शासन तो ये भी उसका तटस्तना संपूर्ण शक्ति का शक्ति किस लिए चाहिए कार्य करते हैं अगर जगत करना है तो शक्ति चाहिए अगर जगत जब नहीं रहा सब हो जाती हो जाता तो ये सब ब्रह्म ज्ञान होने के बाद तो ईश्वर का संपूर्ण शक्ति त्यादी नहीं करेगा तो फिर ईश्वर क्या हो जाएगा कहते हैं वही ब्रह्म है जिसमें ये ये सब धर्म दिखते हैं वही ब्रह्म है जानना तो वो सब धर्म विशिष्ट करके नहीं जानना है जिसमें वो धर्म दिखता है वही ब्रह्म है जो वो कालाकोट पहना है वो जानना की देवदत्ता है तो कालाकोट तो देवदत्ता है नहीं है इसी प्रकार की कहते अक ब्रह्मों में ये जो सर्वज्ञ तो परेशूर्ण शक्ति तो ये सब है धर्म है ये सब है ठीक है हमने क्षण का मंत्र देते हैं यह सर्ववेद ये प्रथम सात सात अथवा आठ मंत्रो होगा एक आठ यह सर्ववेद ये ज्ञान अव तप तस्मेत ब्रह्म नम रूपन जायते इस प्रकार की साधु इत्यादि वाक्या ने वे जानी जो उत्तरार्धन में गया वेद ही समर्थ्यते यही सब वेद कहते हैं कि ये ब्रह्म में ये, ये सब धर्म मिल करके ईश्वर बनते हैं ये सब जो धर्म है वो माया का ही कार्य है इसलिए माया विशिष्ट ब्रह्म होने से ईश्वर बन जाएगा ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है उसके साथ माया आ जाएगा माया क्या लाएगा क्या यही लाएगा सर्व तो क्या संपूर्ण शक्ति तुम तो ही लाएगा माया ला करके ईश्वर बन ये ते वेद सब मंत्र है जो कि है की कहते हैं परमात्मा शुद्ध ब्रह्म माया विशिष्ट होकर के ईश्वर हो करके ये सब धर्म वाला हो जाता है ये सब धर्म जिनका है वो शुद्ध ब्रह्म है तद ब्रह्म अवधारण यही ब्रह्म है ये उच्चारण करिए शक्तिता धीरे धीरे जगत में रोगों का बुद्धि धीरे धीरे तेज ते हो रहा है दोस्त तो कहते पहले लोगों की कितने बुद्धि होता था आज का लोगों का बुद्धि कितना हो जाता अशुद्ध हो जाता है और बात है तो जिसका बुद्धि कार्य करेगा वो हमेशा बुद्धि को संतुष्ट करने वाला चीज खोलेगा आप उसको जितना कहेंगे सुबह से शाम चलिए कर दीजिए वो कर दीजिए वो पूजा कर दीजिए अंतिम में संतुष्ट नहीं होगा वो पूछेगा हम तो जिसको पूजा कर रहे वो है आप उसको देखेंगे क्या इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा जहाँ ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा लोग उधर ही धीरे धीरे पूरा जगत अंतिम में खोज खोज करके वेदांत में ही आएगा अन्य किसी भी स्थान पर इसका उस प्रकार के उत्तर नहीं मिलेगा जो वेदांत में जाएगा। और लोग खोज खोज करके जब आएंगे इसको अगर बचाने वाले नहीं होंगे जो अन्य सब का हो गया धर्म का इसका भी कोई हो जाएगा नहीं अगर इसको बचाने का किसी प्रकार के भी सहयोग दे सकता है कोई इसको पढ़ करके इसका तात्पर्य को समझ करके अनुभव में करेगा जो यही सबसे बड़ा जगत का बड़ा काम होता है कोई खोज करके जब उसको संतुष्ट करता अब लोग खोज खोज करके आएंगे और वेदांत का तो लोग बाहर में प्रवचन करेंगे वो लोग थोड़ा क्या ना कहते हैं जो चिल्डर गार्ट होता है ना प्राथमिक विद्यालय वो करते हैं। है सामान्यतः लोग उनके पास पहुँचेंगे किंतु धीरे धीरे जैसे उनका गंभीर निकलेगा पूरा समाधान नहीं करते वो करेंगे जैसे कितने लोग यहाँ आते हैं, हैं इसको पूछते हैं लोग कहेंगे आप उधर ही जाओ आपको जाना चाहिए आप उधर ही जाओ किंतु यहाँ अगर रोग इस प्रकार बचेंगे नहीं रहेंगे नहीं आगे जैसे बाकी नाश हो गया ये भी नाश हो गया इसलिए अगर जगत का कुछ करने का कुछ भी विचार आ रहा है शास्त्र को अध्ययन करके पढ़ करके समझ करके अनुभव कर देना ये जगत का सबसे बड़ा प्रकार बाकी शब्द तो केवल बहाना बाजी है महाराजी कहते हैं ना अपना भोग को चरितार्थ तो करने के लिए शब्द बोलते हैं हम तो जगत का ध्यान रखते है हम तो जगह बस सब कहकार अर्थात उनका सामर्थ्य नहीं है शास्त्रों में चल करके गहराई में उतरना तो इसलिए अपना रुचि को एक रंग देते दे दे है ताकि तो ताकि कोई दोष आरोप ना करे अभ्यन का कार्य करने कोई ना होता है इसलिए सर वास्तव तो में इसको पढ़कर के समझ करके इसका तात्पर्य ग्रहण करना जिज्ञास आए तो उसको पूरा संतुष्ट हो जाना चाहिए हाँ यही है हमको तो जीवन इसमें बिटाना है ये सब में रचना है बाकी आप अन्य किसी धर्म पढ़ सकते है बाइबल हो कुरान हो सब आप पढ़ करके देख सकते है कितना सुपर फीस अंदर में एक ही बुद्धि वाला चीज जो वेदांत वेदांत दूर की बात है जो पात योग सूत्र कहते हैं उसमें भी आठ स्तर है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि उसके तो सबसे नीचे दो वाला है यम नियम पूरा देखेंगे वायु वेदांत है दूर तो की बात है जो योग सूत्र में कहा गया उसका नीचे वाला जो है वो वही है कोई आपको डाइनिंग में थकोड़ मार दिया है वो तो देखो तो नहीं दे है। तो वो सब पढ़ने तो के लिए थोड़ी कोई प्रकार के एक दो तो वाक्य उसमें दो वाक्य उसमें जो की मतलब वो भी वेदांत का एक बाहरी चीज थोड़ा होता है ऐसा ही कर सकते है एक जाकर में एक वाक्य है कि माई फादर साहब से मैं नहीं मानता हूँ अर्थात हमारा पिताजी का जो घर है ना वहाँ बहुत मंजिले हैं। ये तो आप चक्र का ही बात कर रहे हैं जो ये तंत्र ना ये आप अंग चक्र है ये मणिपुरा चक्र है ये स्थान चक्र है मणिपुरा चक्र है वो बात कहते हैं। ये कहा है, ब्रह्म का बात कहा तो से उपर की बात है तो ठीक है एक जागर उसका एक ही बात कहती आईए मैं कम ब्रह्म से इसको कहते हैं तो एक ही बात्य है क्योंकि तो उसमें महावाग्य है उसको कितने लोग उनका समझते हैं उनको तो गार, उनका जीवन चला गया तो तो पहुंच तो तो एक भरा हुआ है हम और हमारा पिता वो एक ही तो है हम रहा जहाँ देखेंगे वहां तक भरा है सर्वत्र भरा है इसलिए लोग खोज खोज इधर ही आएंगे जब तक जिंदा रहता है मर जाएंगे तो मर जाएंगे क्यों बचाए शास्त्रों का गहरा इनमें उतरना है क्यों नहीं उतर पाते हैं साधन चतुष्ट नहीं होता है वैराग्य नहीं होता है संसार में सत्य तो बुद्धि होता है भाई संसार रहेगा उसको हम जला नहीं देंगे करते कर्तव्य बुद्धि से करना है यहाँ कहा गया ये कर्तव्य बुद्धि कर देंगे तो सत्य मानना क्या जरूरत तो कहा गया झाड़ मारने मार देंगे कहा गया इसका सेवा करने में कर देंगे ना ये अच्छे महापुरुष बड़े महापुरुष उनका सेवा तो बेहतर सेवा तो नहीं करेंगे तो ये उसने कर्तव्य तो बुद्धि से सर्वत्र करे ये साधु हो कुछ भी हो मैंने बिल्कुल बना जिसको कर्तव्य बुद्धि है वो तो बिल्कुल साधक है जिसको महत्व तो बुद्धि है वो कुछ भी नहीं है वो चाहे कपड़ा पहने कुछ भी पहने कोई मतलब नहीं है सर्वत्र कर्तव्य बुद्धि से करेगा तो काम बन जाएगा तो करना है और करते कर्तव्य तो बुद्धि करने से हमको तो तो ममत तो नहीं पाएगा तो नहीं, नहीं तो बहते तो चाहेगा रोटी खाते है कोई चौधरी कर दीजिए ना कर दे क्यों नहीं रह करेगी कर्तव्य बुद्धि से करेगा कभी होगा भाई कोई कर देगा दूसरा कहेगा कि इतना नहीं करना तो ना भाई वो कहे से करने के लिए तो हम कर रहे थे ना ना हम कहता है ना तो पूछने में भाई वो पड़े आप पड़ेगा मुझे तो पता नहीं आप और कहेंगे नहीं नहीं हम जो कहेगा वो ठीक है हमने तो इस प्रकार के जिसको हो जाएगा उसमें किसको रात तो कर रहेगा वकीम तो नहीं आगे नहीं होगा हम इसे महम्मत को भी जोड़ देते है ये मनोरबन का बिल्कुल करते हुए बुद्धि से करिए बिल्कुल बड़ा के पक्का होगा चल सकते हैं ये करना है लगे रहना है पाना तो कुछ नहीं पाने का बुद्धि रह गया रहेगी भय ये करना है तो करते तो तो तो तो तो तो देखें कैसे नहीं होगा बचेगा जरूर बचेगा कैसे नहीं बचेगा तो ये सबसे बड़ा काम हो जाएगा अगर हम इसको वास्तव में समझ जाए नहीं तो वो कुछ कहा सुन लिये ये कुछ कहा सुनिए बंदर फेंक दिया नीचे खड़े हो गए के कारण वो उसे परिश्रम है तुम ठीक है तो थे? थे? और वो भोग से बेहतर कर ओ शिक्षक ओम शांति शांति शिक्षा